हम लोग जो साधना करते हैं ना पूरा पूरा जन्म का बहुत सारे अनर्थ हम लोग अंदर रहता है हर मनुष्य के अंदर लोभ लोभ देश लालसा भोग वृत्ति आदि जितना ये सब अनर्थ है इसको कहते हैं कषाय कषाय जैसे पशु को हत्या करता है ना कषाय ऐसे ही हमारे जीवन में हमारे भीतर ही ये कषाय रूप में अनर्थ जो है जन्म जन्म का अनर्थ जो है कषाय रूप में हमारे अंदर विद्यमान है कभी जागृत अवस्था में कभी तो सुप्त अवस्था में ये जाकर के हमारे भजन को नष्ट करने का कोशिश करता है भजन करते करते नाना प्रकार विषय वासना आ जाती है भोग भाषण आ जाती है नाना प्रकार वैसे चिंता आ जाती है जागतिक विषय चिंता आ जाती है मन लगाने का कोशिश करते हैं जानते हैं, हैं हमको भजन करना है लेकिन चेष्टा करते हुए भी मन को हम ठीक तरह से संलग्न करने में असमर्थ हो जाते हैं इसका कारण क्या है कारण है ये जो कषाय है ये कषाय बहुत खतरनाक है इसको पहचानना बहुत कठिन है हर मनुष्य का अंदर है करते करते भगवत कृपा से गुरु कृपा से धीरे धीरे उसके अंदर भगवत कृपा शक्ति जब प्रकाशित तो होना शुरू होते हैं उसके अंतर जगत में प्रविष्ट होकर के भक्ति भी कृपा करते हैं तो ये कषाय धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है एक है हाँ जागृत तो कषाय एक है हाँ सुप्त तो कषाय एक है हाँ मूर्छित तो कषाय एक है हाँ निर्धत तो कषाय चार प्रकार कषाय जाग्रत तो कश है मान लीजिए काम क्रोध आदि छोटी छोटी बात पर हम क्रोधित हो जाते हैं इंद्रिय विकार से विकारित हो जाते हैं मन को विषय कारण में खींच के ले जाता है भूख स्प्रिया विभा शुकर दोष नहीं है ये जीव का दोष नहीं है अनादिकाल का स्वभाव है यह दोष कहा नहीं जाएगा इससे मुक्त होने के लिए ही तो भगवत शरणागति फिर भगवत के पास दोष मुक्त होकर के भगवत भक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है तो जब भगवत चरण में शरणागत हो जाते हैं भजन करना शुरू करते हैं तो पहले यह जागृत कषाय छोटी छोटी बात पर किसी ने कुछ कह दिया क्रोध आ गया चित्प हो गया चित्त हो गया छोटी सी बात पर भजन नष्ट हो गया भजन करने बैठे कुछ छोटा सा अनर्थ हो हो गया गया बस उसी की चिंता में हमारा मन तो माला लेके तो बैठे हैं लेकिन मन उसी विषय विवाह सुखर चिंतन करने में मजबूर हो जाता है ये क्यों कारण क्या है कारण है ये तो ये छोटी बात पर जो हम हाँ तो हो जाते हैं जागृत तो कषाय देखने में आता है उसके ऊपर कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं होता है कोशिश करके भी हम हाँ उस कषाय से मुक्त तो हो नहीं पाते है फिर धीरे धीरे साधन करते करते मत पुरुष के कृपा मत पुरुष के सानिध्य में रह करके भजन करते करते सत्संग में रह करके साधन चेष्टा के द्वारा तैग प्रश्चा आदि चेष्टा के द्वारा वैराग अवलंबन करके अखंड नाम साधन के द्वारा धीरे धीरे धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है ये कषाय जो है ये सो जाता है जैसे सो गया है कभी कभी मन होता है जैसे हमारे अंदर कुछ सही नहीं काम क्रोध लोग कुछ है नहीं लेकिन न सोया हुआ है भजन के कारण राजनीति के चरणे, चरण में शरणागति के कारण भगवत कृपा से तुम्हारे तो अंदर जो कषाय जो वृत्ति है काम क्रोध आदि जो वृत्ति है वो सो जाता है थोड़ा सा निष्क्रिय हो जाता है भगवत भक्ति की प्रभाव से वो धीरे धीरे निष्क्रियता दिखने में आता है लेकिन वो गया नहीं अब ये नहीं समझना जो, जो। अब हम अब निश्चिंत हो गए हैं अब तो हमारी ऊपर बहुत कृपा है अब तो उतना कोई चिंता नहीं है मन भी हमारा इधर उधर डोलता नहीं है कोई वस्तु के प्रति हमारी स्प्रिया भी नहीं है ऐसे काम क्रोध आदि भी रिबू आदि उतना हमको विचलित भी नहीं करता है तो ऐसे सोच करके कर कर कभी कभी हमारे अंदर एक तृप्ति आ जाती है लेकिन ना वो सुप्त तो कशा सो जाता है एक सोया हुआ व्यक्ति को जैसे धक्का मारने से जाग जाता है ऐसे ही जब विषय संपर्क में आता है मान लीजिए हम भजन करते हैं एकांत में रह करके भजन कर रहे हैं साधु गुरु सानिध्य में रह करके महत के सानिध्य में रह करके साधु में रह करके एकांत में रह करके, के वस्तु विषय सानिध्य से दूर रह करके हम एकांत भजन के लिए चेष्टा करते हैं, तो ऐसी स्थिति आ जाती है लेकिन क्या होता है जब उसके कुछ परिवर्तन आ जाता है मान लो कभी विषय संपर्क में आ गया आ, तो धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे वो तुम्हारा जो कषाय जो वृत्ति है ना वो जाग जाएगा निश्चिंत तो नहीं रहना आ, आ, ये बहुत खतरनाक है फिर साधन करते हैं साधन करते करते करते करते और उच्च स्थिति में पहुंच गए ऐसी स्थिति में मन निश्चल हो गया अखंड भगवान के नाम चिंतन भगवत की लीला चिंतन में डूब जाते हैं देह देहोदे वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आशक्ति भी है नहीं ऐसे कभी कभी महसूस होता है जैसे हम प्रभु की बहुत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं, अब हम शायद हम ये बाधा से मुक्त होकर के हम शायद निश्चल भूमि में पहुँच गए हैं ये कुछ स्थिति है ये नहीं समझ मूर्छित तो कषाय वो कषाय उस समय रहता है जैसे कोई अचेत हो जाने से चेतन शक्ति है नहीं धक्का मारने से भी जागता नहीं है <laughs> फिर पानी उन्हें डाल करके बाथे में पानी दे करके हवा दे करके बहुत कोशिश करके डॉक्टर डॉक्टर बुला करके फिर देखे उसको चेतन किया जाता है मतलब है चेतन है ऐसा ही मूर्चित तो कषाय जो है ये बहुत ऊंची स्थिति है साधारण के लिए तो हम जैसे साधक के लिए तो ऐसी स्थिति है नहीं ये तो बहुत उची स्थिति लेकिन उस स्थिति में भी वो अगर सोचे कि हम हो गए हैं, तो ऐसा निर्भय नहीं होना श्रीमद भागवत महापुराण कहते हैं, जब तक हमारी भगवत प्राप्ति नहीं होती है जब तक हमारे जड़ चेतन ग्रंथ खुल नहीं जाता है जब तक हम निरापद भूमि में पहुंच नहीं जाते हैं तब तक जा करके तुम मन को विश्वास नहीं करना मन को हाँ तुम अच्छा है ठीक है तुम्हारे भीतर माया जनित तो कोई प्रभाव है नहीं तुम्हारे भीतर कोई स्प्रिया है नहीं तुम्हारे भीतर कोई विक्षेप है नहीं ठीक है अच्छा है लेकिन खबरदार तुम निश्चिंत तो नहीं होना जो अब हमारा अब हम भयमुक्त हो गए हैं कभी कभी विषय जैसे मान लीजिए कैसे बताएं मान लीजिए ए हमारे बरसा में गर्मी के समय आप जब गहबरमान परिक्रमा देंगे ना गर्मी के मौसम में सुखा पेड़ फेर सब चट्टान पहाड़ी सूखा मरूभूमि जैसे सुखा है ना जब बरसात हो जाती है थोड़ा सा देखा जाता है जो जा एकदम हरा भरा हो गया अरे उसको हम तो गर्मी का मौसम में देखा एकदम रुखा सुखा रेगिस्तान जैसे अब हरा भरा कैसे हो गया भाई ऐसा ऐसा कि वो थोड़ी होता है ना उसमें ना जब बरसात चली जाती है तो बीज झर करके ना वहाँ गिर जाता है मिट्टी में फिर गर्मी का मौसम में वो सूख जाता है सुख करके देखने में आता नहीं है जो बीज है उसमें जब बरसात पानी के संपर्क में आता है तो बीज पौधा बन के आ जाता है घास बन के आ जाता है हरा भरा हो जाता है ऐसा ही हमारे अंदर जो बीज जो बीजुस है ना वो ऐसा ही शुभ्त अवस्था में रहता है देखने में आता नहीं है मालूम होता है अच्छी उच्च स्थिति साधक के लिए गया है तो ऐसा नहीं जब विषा संपर्क में आता है तो वो हरा भरा हो जाता है हरा भरा होने में समय नहीं लगता है इसीलिए बोलता है भरोसा मत करना विश्वास नहीं करना काम क्रोध मद मत्सर भेका, इसी के हर्ष पद तो एका, एक तुलसीदास जी कहते है काम क्रोध मद मत्सर भे का भेक जैसे ए, गर्मी के समय कोई आवाज नहीं है और जब बरसात आ जाती है ना तो चाह तहा पानी जम जाता है तो ये भेक जो बेग जो है मेढक वो वो कै को शुरू हो जाता है ऐसे ही जब विषय रूपी संपर्क में जब जीव जाता है दोष नहीं है स्वभाव है फिर ऐसे काम क्रोध लोभ आधी वो भेक हमारे अंदर कै को कै को आवाज शुरू हो जाता है ऐसे है नि, नि, निश्चिंत तो होने का कोई अवकाश नहीं इसलिए जब तक भगवान प्राप्ति नहीं होती है तब तक जाकर के साधक को हर स्थिति में सावधान रहने चाहिए विशेष करके प्राथमिक अवस्था में साधक के लिए अनुगत हो करके महत्पुरुष के सानिध्य में रह करके महत् आदेश अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए स्वतंत्र नहीं होना चाहिए बिखर जाएगा बर्बाद हो जाएगा उसको रोकने के लिए भगवान भी नहीं आएंगे बड़े भगवान क्यों नहीं आएंगे भगवान इसलिए नहीं आएंगे भगवान तो कहते हैं मानिध्य में रहना तुम स्वतंत्र हो रहे हो भगवान वाक्य तुम अवहेलन कर रहे हो तुम शास्त्र वाक्य को अवहेलन कर रहे हो इसलिए ऐसे ही भरत महाराज गए हैं हिमालय में हिमालय तराटी में गंडक नदी के किनार में जा करके जंगल में एकांत में रह करके तीव्र भजन कर रहे हैं और बहुत उचित स्थिति में पहुंच गए हैं भगवत कीर्तन हरी नाम करते करते श्रुकंप पुलक इत्यादि सब लक्षण दिखने में आता है एवं तो सब प्रिय कीर्ता था अनुराग और दूधचित्त उच्च हसती रोदती रोहती गायतीन्मत नित्य थी लोक बज्जा ऐसी स्थिति होती है कभी नाचते हैं कभी गाते हैं कभी चिल्लाते हैं उन्माद कभी उन्माद नृत्य नृत्य करते हैं प्रेम में विभा भी तो होकर के ऐसी स्थिति आ जाती है कौन क्या कहेंगे इसका अपेक्षा नहीं है ऐसी स्थिति देखने में आता है साधक के भीतर जब भगवत कृपा फलीभूत होना शुरू हो जाता है जब तक पुल आदि देखने में नहीं आता है तो समझना चाहिए उसके भीतर अभी तक इसका शुद्धिकरण हुआ नहीं है अंतकर शुद्धि हुई नहीं है तो ऐसे भरत महाराज का सब छोट छाट के जंगल में जाकर के साधु बन गए हैं गंडकी नदी के किनारे में जंगल में भजन करते करते ऐसी बहुत ऊंची स्थिति आ गई है बस भजन छोड़कर कुछ जानते नहीं है दिन नहीं रात नहीं भजन में एक तल्लीनता शरीर का बोध भी उतना है नहीं ऐसी स्थिति में आ गए हैं एक दिन क्या हुआ गंडी नदी के किनारे में गए हैं स्नान करने के लिए प्रातः काल एक गर्भी नी पानी पीने के लिए आई है और इतने में दूर से उधर से एक शेर ने बड़ा गर्जना किया गर्जना सुन करके वो हरिणी के छलांग मारी मारने से उसका गर्भपात हो गई और हरिणी जा करके दूसरे दूर जा करके प्राण त्याग दिया और वो बच्चा जो है जिंदा बच्चा बहते जा रहा था अब भरत महाराज देखते हरे अरे अरे अरे ये तो बच्चा जिंदा है हमारे सामने ये इस तरह से बह के जा रहा है इसको बचाना जरूरी है उसको गंड नदी में स्थान करा करके ले आए हैं ला कर के उसको गांव से दूर गांव में पहाड़िया गांव है वहां जा कर के दूध भिक्षा करके लाते हैं और पत्ता जो है ना पत्ता को चम्मच जैसे बना कर के में बुंद बुंद बूंद बूंद दे करके उसको बचा लिया का बच्चा बज बच गया धीरे धीरे धीरे धीरे का बच्चा और थोड़ा बड़ा हो गया अब का बच्चा भी और वो भरत महाराज को छोड़कर कुछ जानता ही नहीं है किसी को देखा ही नहीं है जंगल में गया ही नहीं है वहीं छोटी सी झोपड़ी है झोपड़ी के पास ही रहती है भरत महाराज कंधे में करके ले जाते हैं छोटी छोटी हरी हरी घास ला करके उनको तोड़ करके उसको खिलाते हैं ऐसे करते करते उसके प्रति एक ममत्व बुद्धि आ गया स्नेह ममता ये भी कषाई है दुश्मन जो है वो उतना हानिकारक नहीं है दुश्मन तो सचेत कर देता है तुम सावधान हो जाओ लेकिन साधक जीवन में क्या होता है ये जो प्रेम है ना लौकिक प्रेम ये बड़ा खतरनाक होता है ये मन को इस तरह से मोहित करके भगवान चरण से हटा करके खींच करके ले जाता है संसार की ओर साधक जान भी नहीं पाता है हमारे मन विवश होकर संसार की ओर आकर्षित होकर के हो जा रहा है ये प्रेम बड़ा खतरनाक है दुश्मन उतना खतरनाक नहीं है लेकिन ये जो प्रेम जागतिक प्रेम लौकिक प्रेम भगवत प्रेम नहीं वो तो दिव्य है चिन्मय है आनंदमय है नित्य शुद्ध सनातन मुक्त है, लौकिक प्रेम जैसे देह देहोदिक वस्तु संबंधित वस्तु विषय में हमारे जो चित्त के लगाव है उसको कहते हैं ये क्या होता है एक छोटा बच्चा भी आपको आपका मन को मोहित करके भगवत चरण से हटा करके संसार चक्र में ले जा सकता है इतना पावर है उनमें एक छोटा सा मासूम बच्चा गोदी में लेते हैं समझना है साधारण नहीं है असाधारण है तो ऐसा ही वो सान्निध्य हर इंद शिशु हरिंदावक के सान्निध्य में रह करके भरत राजा धीरे धीरे उनके ममत्व तो बुद्धि आ गया उस हरिन शावक के ऊपर धीरे धीरे धीरे धीरे ममत्त बोध होने का कारण भजन से धीरे धीरे मन हटना शुरू हो गया और सुख-सुविधा के, के प्रति उनकी नजर है इसको कैसे खिलाएं कहा खिलाएं कभी गांव जाता है तो कंधे में लेकर के जाते हैं वहां से दूध लाते हैं इंसावक को खिलाते हैं तो यहाँ कहते हैं जो भगवान उनको सचेत क्यों नहीं किया भगवान उनको रक्षा क्यों नहीं किया ये प्रश्न है हैंग भजतांग प्रतिपूर्वक हम ददामी बुद्धि जो गंग तंगजे नम तो हमसे जुक्त है प्रतिपूर्वक मेरा जो भजन करते हैं उसको मैं ऐसे बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वो जान जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है तो भगवान क्यों बुद्धि उनको प्रदान नहीं किए हैं? भगवान के शरण में है क्या शरणागत तो भक्त के भगवान रक्षा नहीं करते इतने बड़ा खतरनाक ममत बुद्धि मोह ममता ये सबसे बड़ा दुश्मन है भजन कम हो वो भी अच्छा है लेकिन स्नेहो माया ममता ये बड़ा खतरनाक होता है साधक को आगे बाढ़ने नहीं देते हैं ये हृदय अगर कहीं किसी का प्रेम में फंस गया अच्छा लगना शुरू हो गया चाहे अपना घर का बच्चा हो पुत्र परिवार हो देखिए हमारे शब्द सबको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मैं सत्य शब्द कहता हूँ <laughs> <शत्य। laughs> हमको अच्छा नहीं लगेगा सुनने में जी हम लोग शसारी जीव है ये क्या कहते हैं ऐसा क्यों कहते है तो हम लोग क्या बच्चा कच्चा सब इसको सब छोड़ छाड़ के जंगल बोले ऐसा नहीं का अच्छा लेके संसार में खूब रहो लेकिन जानना ये तुम्हारा नहीं ये ठाकुर जी का है ठाकुर जी तुमको दिए हैं पालन करने के लिए गोदी में लेना आदर करना लेकिन जानना ये तुम्हारा नहीं जैसे करोड़पति घर में नौकरानी जो है बच्चा को मालिक का बच्चा को पालन पोषण करती हैं आदर करते हैं गोदी में लेके घूमते हैं मालकिन से भी ज्यादा आदर करते हैं दिखाते हैं लेकिन मन में जानती है ये हमारा नहीं है ये मालिक का है तो उसका मोह नहीं होता है उसमें बच्चा के प्रति हैं? वो जानता है हमारा नौकरी है आदर करते हैं दिन रात बच्चा रखने के लिए नौकरानी रखे हैं बड़े पैसा वाले के घर में बच्चा को रखने के लिए बच्चे को लेकर दिन रात घूमता आदर करता है आ? लेकिन मन में क्या जानता है जी ये हमारा नहीं है ये मालिक का है ऐसा ही तुम जानना है जो ये तुम्हारा नहीं स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार जो भी है लेके रहो संसार में रहो पालन करो पोषण करो है लेकिन मन में जानना आ? ये संसार दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला ऐसा जानना ये मेला है ये धर्मशाला है दो दिन का मेला है जाना पड़ेगा जान कर के हटा लेना मोह से मुक्त हो जाना ए? मोह ही बंधन का कारण है संसार बंधन का कारण नहीं पति -पुत्र मोह कुमात्र कारण, कारण है मोह ही बंधन का कारण है संसार में रहो लेकिन सावधान रहना ये मन को खबरदार यहाँ भगवत सानिध्य में ही मन मन को रखना रखने के कोशिश करना ये मन के अंदर एक बार संसार घुस गया तो फिर भगवत सानिध्य प्राप्त करना तीव्र भजन करना संसार से मुक्त होना वासना से मुक्त होना निर्लिप्त निष्प्रिय होना एकांत भजन करना असंभव हो जाएगा हाँ ढंग-ढंग तो खूब हो जाएगा माला लेके को घूमते फिरते सभी हो सकता है लेकिन मान वही संसार कानन में ही घूमता रहेगा विचित्र है माया, तो भरत राजा उतना ख्याल नहीं जो उनका मान होरिन शावक खिसके ले रहा है उसके ओर आकर्षित करके भजन से हटा रहा है बैठे बैठे भजन करते हैं माला ले करके देखते हैं कहाँ गया बच्चा तो कहीं जंगल तो चला नहीं गया फिर देखता है थोड़ा आग खोल के ध्यान फिर दिखता है वो तो दूर तो नहीं गया ऐसा फिर हरिण भी पीछे आकर के पीठ को खुजारे हैं तो भजन करते हैं उसमें थोड़ा आनंद भी लगता है हरिण जब खुजारता है तो आनंद भी लगता है ऐसे में ही कुछ भगवत अभिनिवेश और कुछ कुछ इधर तो के प्रति ममत्व ऐसे इस तरह से भजन से मन बहुत सारे हट गया तो भगवान देखते हैं जो भाई इसके बीज को नष्ट करना है वो रूपी बीज ये कितना खतरनाक है ये बीज अगर रह जाता है तो मन का बाद वो बीज रहने के कारण फिर जाके तुमको संसार में आना पड़ेगा जब तक संपूर्ण रूप से वो वसनारूपी बीज तुम्हारे अनर्थ रूपी बीज जब तक नष्ट नहीं होता है तब तक जाकर के जीव को संसार चक्र में आने का भय रहता है वो बीज जब समाप्त हो जाता है तभी जाकर के फिर जाके वो भगवान प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं तो भगवान देखते हैं इसका जो स्नेह अमत्व बुद्धि है इसको पूर्ण रूप से इसके बीज को नष्ट करना है ये भगवत कृपा है अगर उस समय भगवान वो कृपा नहीं करते ना जाने कितना जन्म और लग जाता लेकिन ना भगवान उसके बीज को नष्ट करने के लिए चिंता करते हैं उसके भीतर रूपी बीज तो ममत रूपी जो बीज है वो तो ममत्व बुद्धि बड़ा खतरनाक है उसको नष्ट करना है इतने अभिनिवेश आ गया हरिशावक के प्रति जो हर समय अब हरिन शावक की चिंता भजन छोड़कर के हरी हरी पत्ती लाते हैं, घास लाते हैं ला करके उसका हाथ से खिलाते हैं और उसको लेकर आदर करते हैं गोदी में बैठा करके इधर माला करते हैं उधर गोदी में बैठा करके शवक को आदर करते हैं ऐसे इतने में एक दिन क्या हुआ ना जाने कहीं भिक्षा में गए आके यार हरिन को देख नहीं रहे वो कहा कोई जंतु जानवर आके खा गया या कहीं चला गया क्या कुछ हो गया मिलता नहीं है बस बस मन इतना बुद्धि में इतने गया जे बीमार पड़ गए हरिण के चिंतन में भगवत चिंतन नहीं हरिण के चिंतन में एक मन में एक ऐसे तल्ली न था हा हा, हा मेरे शावक कहाँ गया हाय हाय मेरे शावक कहा गया वो चंद्रमा चंद्रमा में जो दिखता है काला छाया ओ चंद्रमा ने दुआक लिया है हमारे शावक को ओ, ओ चोरी करके ले गया मन तो हो गया इतना बुद्धि जंग जंग शरण भंग तमिक अंतिम समय जो जो जैसे जैसे चिंतन करते करते शरीर त्यागता है उस आ, चिंतन में तल्लीता के कारण उसको ऐसा ही जन्म मिलता है अंत कले जुमे शरण मुक्त कलेवरम जाति साम अंतिम समय में जो मेरी चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है मेरी चिंतन में तल्लीनता के कारण मेरे को तल्ली नाप्त करता है आप अगर सोचेंगे तो भाई हम मरते समय भगवान चिंतन करते करते शरीर छोड़ेंगे बोलते ऐसे संभव नहीं है अगर तुम चाहते हो अंतिम समय तुम भगवत चिंतन करते, तो करते करते शरीर त्यागना चाहते हो तस्मत सर्विस कालिशु मामुष्वर युद्ध मै तो मनोबुद्धि अगर अंतिम समय तुम मेरी चिंतन करते करते शरीर छोड़ना चाहते हो तस्मत सर्विशु कालिशु मनुष्य युद्ध हर समय के लिए अभी से प्रैक्टिस करो भगवत चिंतन करने का दुनिया संसार के चिंतन नहीं भगवत चिंतन सर्वेशु हर समय के लिए मामो मेरे चिंतन करो युद्ध माने लड़ाई प्रवृत्ति और निवृत्ति प्रवृत्ति आकर हमको खींचता है, और और ना, ना, है हमारा छोटी सी जीवन है, है हमारे हृदय में हमारे ठाकुर जी छोड़ के और कोई जगत के कोई वस्तु पदार्थ के कि प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं रहनी चाहिए ये लड़ाई ये लड़ाई चलता है प्रवृत्ति और निवृत्ति प्रवृत्ति है संसार विषयक, है विवेक के द्वारा उसको प्रतिहत करके करके मन को तो भगवत चरण में लगाने का चेष्टा। कार्य से लड़ाई आएगा आप ये नहीं सोचता जब माया मोह ममता हट जाएगी ना विवेक के द्वारा प्रतिहत करके लड़ाई करके हमको इस तरह से मन को भगवत चरण ने संलग्न करने के लिए कायमत वचन से चेष्टा करना पड़ेगा करना ही पड़ेगा तो भरत महाराज अंतिम समय वही हरीन शावक का चिंतन में इतने तल्लीनता बीमार पड़ गया हरीन शाह का चिंतन करते करते बीमार पड़ गया अंतिम समय आ गया हरीन शवक का चिंतन करते करते हरिन सबक रूप में जन्म लिया गंडी नदी के किनार में एक हरिण घर में जन्म लिया लेकिन पूर्व स्मृति देखिये भगवत कृपा भगवान कृपा पूर्ण रूप में उनमें थी हरिन शबक होते हुए भी उनकी स्मृति पूर्व जन्म की स्मृति पूर्ण रूप से उनके अंदर विद्यमान थी हरे हमने साफ छोड़छाड़ के चक्रवर्ती राजा थे हमने हमारे शत सब छोड़ छाड़ के जंगल गए हैं हम भजन करने के लिए लेकिन देखो वहाँ एक हरिण शावक के मुंह में पढ़ करके हमारा भजन जीवन हमारे मानव दुर्लभ मानव जीवन चौपाट हो गया हाय हाय एक हरिण शावक के मुंह में पढ़ करके हमारा दुर्लभ मानव जीवन चौपाट हो गया कितना बड़ा भूल छोटा सा भूल उस भूल की कीमत चुकाने के लिए आज हमको हरिन होकर के पशु जन्म मिला छोटा सा भूल उस समय हरिण को बचा लिया ये भूल नहीं बचा करके उसको पालन क्यों किया श्रीमद भागवत में है साधु वो पशु कोई पालन नहीं करेंगे किसी को पालन नहीं करेंगे पशु पालन नहीं करेंगे शेवा करो ना, कौन मना किया है? तुम करोगे करोगे पैसा धन क्या से शेवा करोगे? अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो खूब धन दौलत खूब नजदीक कोई गौशाला में दो और तुम जा करके दिन रात तुम्हारे जितना समय दे सकते हो उतना समय तुम गौसेवा करो लेकिन खुद जब पालन करोगे ए? तो उसके प्रति ममत्ता बुद्धि आएगी ही है तुम घोषाल बना करके तुम्हारा पैसा है धन है बना करके तुम किसी का दे दो समर्पण कर दो समर्पण करके तुम सेवा करो सहयोग करो खूब सहयोग करो जितना संभव अधिक से अधिक तुम सहयोग करो लेकिन क्या होता है मान लो कुत्ता पालते हैं बिल्ली पालते हैं ऐसे भी गौ जो है ये भी हम एक गौ रखे है दुधिया गौ मान लो लेकिन क्या होता है उसमें उसमे बुद्धि आ जाती है जो सब कुछ छोड़ करके एकदम भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य लेकर के है, वो चरम स्थिति में जो उनके लिए साधारण के, के लिए नहीं हम जैसे साधारण के लिए नहीं हम लोग तो शरीर बुद्धि है आसक्ति है विषय वासना है सब है तो ठीक है तो भाई गो भी करो वो तो आज और अच्छा है करना चाहिए ये कह रहे है एकदम निवृत्ति मार्ग अवलंबन करके जो उस स्थिति में पहुंच गए हैं उनके लिए कहा गया है वो भी उन मन को दूसरा श्रम स्ने घेर लेता है है ना तो भार लेकिन इतनी निष्प्रिय था गृहस्थ में दिखाई नहीं देती संतों को गृहस्थ के लिए तो गौसेवा करना ही चाहिए गृहस्थ भी क्या लिए के लिए नहीं है संतो के लिए भी गौसेवा करना चाहिए हम तो कहे हैं गोशोभा क्यों नहीं करोगे गोशोभा करो हमारे यहाँ गो है हमारे यहाँ आवारा गाय गाय है गाय गाय है ए बाबा, शिवा है बाबा करते से आया है, कौन का है, कुछ देखते नहीं है घूस देते हैं हम भी जहाँ समर्थ तो हम कोशिश करते हैं सहयोग करने के लिए सेवा करते हैं को नहीं करते है? लेकिन पालन करना घर में रख करके अपने पास रख करके उसमें ममत्व बुद्धि आ जाती है उसमें माया मोह ये एक ऐसी दुर्बलता है वो भी तुम कहीं जाओगे अरे हमारा गाय का तो आज तो भूस कौन देगा पानी कौन देगा वो हमारे बिना तो वो तो हम्बा हम्बा करता रहेगा ऐसे मन खींचता रहेगा तो सेवा रहे तो, तो करना ही चाहिए तुम्हारा समय है कितना समय दे सकते हो उतना समय जाओ कितना गोशाला है जाके खूब सेवा करो पैसा है खूब गोशाला में दान दो खूब दान दो शरीर के द्वारा करो पैसा के द्वारा करो और सबको प्रेरणा दो और ज्यादा ज्यादा तुम्हारा अंदर तुम्हारे सामर्थ्य है तो एक गोशाला खोलो खोलकर के उसको किसी को दे दो उन लोग चलाओ तुम रक्षण करते रहो संरक्षण देते रहो सहयोग करते रहो गोशा माना तो है ऐसा ऐसा शब्द नहीं है तो भरत राजा उनको चाहिए था बच्चा जब छोटा बड़ा हो गया तो वो बच्चा को शावक को छोड़ देना चाहिए जाओ जंगल के पुछे जंगल चली जाओ है ना उनका पालन करने गया तो वो वस्तुगुण है अग्नि के पास रहने से ताप लगेगा ही अग्नि है ताप लगेगा नहीं ऐसा थोड़ी होता है माया है विषय है ताप लगेगा नहीं ऐसा थोड़ी होता है वो वस्तु गुण है वो का स्वभाव है, है। आकर्षण करता है अपने और ये वस्तु का स्वभाव है हमारा दोष नहीं है स्वभाव है इसीलिए जो परमार्थ लोग छोड़ छाड़ के भगवत चरण प्राप्ति के उद्देश्य लेकर के तीव्र साधन करते हैं उनके लिए वस्तु सानिध्य से दूर रहना बहुत जरूरी है नहीं तो एक विवशता कब तुम्हारा मन को खींच के ले जाएगा के ओर तुमको पता भी नहीं चलेगा भरत राजा बहुत दुखी हो गए हैं हाय हाय हाँ, हमने छोटा सा भूल के कारण आज इतना बड़ा भूल तो हम आए हैं सब त्याग करके हरिभजन करने के लिए और छोटी सी ममता आकर के हमारे जीवन को तस्त कर दिया हमको देखो एक पुरुष जन्म मिल गया है भगवान इस बार अगर हमको जन्म मिले तो आप इस संसार के साथ कभी संपर्क को रखेंगे नहीं देखो एकदम बीज निकाल दिया और ऐसा जन्म नहीं हरिण सबक होती है भी एक जोगी जैसे जन्म जंगल में जाते नहीं थे वह मुनी ऋषि आश्रम वहा रहते थे और मुनी ऋषि साधु लोग जो खाते थे जूटा मूठा देते थे वही खाते थे सत्संग करते थे वहां बैठ सुनते थे यार साधु लोग देखते थे अरे ये हरिण तो बड़ा सुंदर है ये तो कहीं जाता नहीं है तो वो अपने पालतू जैसे हो गया आ, बस वहीं पर रहते थे आ, कथा हरी कथा सुनते थे साधु में रहते थे देखो कैसे जीवन पशु होने से क्या होता है पशु शरीर तो कागभूषणी का भी था तो क्या हुआ कागभूषणी गुरुदेव अभिशाप दिया जा तो कौवा जैसे काँग, काँग, काँग, काँग, करता है जा कौ हो जा <laughs> भगवान शरीर प्राप्त किया लेकिन तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं गुरुदेव हमको ये शरीर दिया है क्या जरूरत है हम तो पूर्ण ज्ञान तो है पूर्ण हम तो पूर्ण आत्मा है हम तो भगवान को जान गए हैं गुरु का भी पुरुष शरीर था तो क्या हुआ भगवान के परम प्रिय भक्तो ने? तो पुरुष शरीर ने से होता है ऐसे जोगी जैसे जन्म फिर जगह छोटी सी जन्म अंतिम समय आ गया देखो बड़े बड़े मुनिंद्र, जोगिंद्र जैसे अंतिम समय भगवत चिंतन कर नहीं पाते हैं लेकिन देखो कैसी कृपा इसको निग्रह नहीं कहे ना जब भरत राजा के प्रति निग्रह हो गया भगवान रक्षा नहीं किए ऐसे नहीं है उनके भीतर से वो छोटी सी जन्म दे करके, वो वसना रूपी वो जो कषाय रूपी बीस को पूर्ण रूप से निकाल दिया एकदम अंतिम समय आगे जान गए हैं जो अब आप, हमको शरीर त्यागना है गंड की नदी में जा करके कंठ जल में निमग्न होकर के भगवत चिंतन करते करते शरीर त्याग दिया ये कोई क्या हुई निग्रह है ये कोई पशु जन्म है ऐसा नहीं है भगवान की कितना कोरुणा ये कोरोना ही है देखने में लगता है जैसे निग्रह है निग्रह नहीं अनुग्रह तो है ए, समझना बहुत कठिन है फिर जन्म लिए जड़ो भरत होकर के फिर तो आप लोग जानते ही हैं संसार से किसी से मतलब ही रखा नहीं माता पिता भाई बहन कोई जड़ जैसे ए, बोलना आता नहीं है सब जानता है सब समझता है लेकिन ना संसार से व्यवहार मुक्त तो रहेंगे किसी से व्यवहार ही रखा बोलना आता नहीं है चलना आता नहीं है ए, ए, ऐसे तो ये भगवत कोणा है भगवान कभी भक्त को छोड़ते नहीं कौन तो भक्त थे जो मेरे शरणा होकर जो मेरा भजन करता है चाहे कितना भी पापाचार्य हो दुराचारी हो अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा शरणा का तो भक्त को कभी हम नष्ट होने नहीं देते ये नष्ट नहीं ए, अगर कहे जो जरा भरत राजा का पतन हो गया पतन ना उत्थान जैसे हम लोग हिमालय में चलते हैं कभी उठते हैं कभी उतारते हैं कभी उठते हैं कभी उतारते हैं जब उतारते हैं तब अगर हम कहें कि ये नीचे जा रहा है नीचे ना वो आगे बढ़ रहा है ये रास्ता ऐसा कभी उठते हैं कभी उतारते हैं फिर उठते जितना नीचे उतरता है समझ लेना उतना ही सामने उसका चढ़ाई है चढ़ना पड़ेगा उसको हिमालय है। गए कभी हिमालय है नहीं गए हिमालय ऐसा रास्ता ये मार्ग भी ऐसा कभी कभी देखने में आता है जैसे सादा गिर रहा है गिरता नहीं है एक इस तरह से उसका घात प्रतिघात दंध संघात उसके अंदर से उसको तैयार करते हैं भगवान ए? उसको आगे ले जाएंगे ए? आगे ले जाने के लिए उसको तैयार करते हैं यह है भगवान की कोरोना अनुकूलतामयी कृपा एक प्रतिकूलतामयी कृपा कृपा दो प्रकार का है अनुकूलतामयी कृपा है अनुकूल अवस्था भजन कर रहे हैं अच्छा है और प्रतिकूल कृपा आदि व्यादी उपाधि संगत नाना प्रकार घात प्रतिघात घात देखने में लगता है जैसे बड़ा निग्रह हो रहा है हमारे ऊपर ऐसा नहीं है ना जाने भगवान क्या मंगल साधन करेंगे ये कष्ट देकर दुख देकर के उसके भीतर से शायद संसार भस्त रूपी बीस को उठा लेंगे इसीलिए देखने में आता है जैसे निग्रह है ये निग्रह नहीं ये कोरोना है ये अनुग्रह है समझना कठिन है भगवान कभी भक्त को निग्रह नहीं करते हैं। ये कभी कभी माता जैसे छोटा बच्चा को कड़ुआ दवा पिलाते हैं। बच्चा समझता नहीं है रोता है मैया के ऊपर क्रोधित होता है देखो हमको मैया मुंह में क्या दे रहा है माँ जानती है ये दवा देना जरूरी है ये दवा नहीं देने से इसका बीमार ठीक नहीं होगा बच्चा समझ नहीं पाता मैया क्रोधित हो जाता है मुंह में कोरुआ दावा दे दिया ऐसा ही कभी कभी विपत्ति आ जाती है हमारे लिए देखने में आता है जैसे महाविपत्ति विपत्ति नहीं ये संपत्ति का परिचायक ये तुम्हारे लिए कोई अच्छा संपत्ति माने भगवत भक्ति भगवत विषय तुमको कुछ मंगलमय जीवन व्यतीत करने के लिए तुमको भगवान आगे ले जा रहे है समझना बहुत कठिन है कभी ऐसा सोचना भी ऐसा नहीं सोचना कि हम भजन करते हैं हमारी विपत्ति आएगी नहीं हमारे आदि व्यादी उपाधि होगी नहीं ऐसे नहीं लेकिन जो भक्त है जो शरणागत तो भक्त है वो विपत्ति से घबराते नहीं है दुख के सुन मना दुख आने से उद्विग सुन ना ना ये भगवान की कृपा अतिया सुख आने से उस सुख को भी आदर नहीं करते ये बेकार है ये संचार सुख ये ये है उसको आदर नहीं करते हैं ए, ये भक्त का लक्षण है उल्टा है सुख आने से उसमें जाता है दुखाने से घबरा जाता है और भक्त जो है दुखाने से घबराते नहीं सुख आने से आदर नहीं करते हैं सुख को जय जय श्री राधे श्याम